नमस्ते बनते तो अगले हफ्ते मैं ताइवान में हूँ इसलिए थोड़ा मुश्किल है इस टाइम में तो हमको अगले हफ्ते हम कैंसिल करेंगे और इसके बाद संपर्क करके हम दूसरा टाइम निश्चित करेंगे हा? क्योंकि ए, ए, ताइवान टाइम तो पीछे है अभी मैं आगे हूँ तो ताइवान टाइम तो पीछे है तो यदि तीन घंटे पीछे है तो मेरे लिए तो बहुत देर है दस बजे दस बजे से 11, ग्यारह बजे ग्यारह साढ़े 11 तो बहुत देर है तो अगले हफ्ते हम कैंसिल करेंगे बाद में संपर्क करके तो फिर टाइम निश्चित करेंगे ओके okay. तो मैं अक्टूबर छह तारीख तक मैं ताइवान में रहूंगा तो इसके बाद फिर इधर चेकिया में चेकिया मैं भी टाइम बदलेगा हमारे पास मतलब गर्मी ओम का टाइम और सर्दी टाइम अभी सर्दी टाइम हो रहा है ए, मार्च अंत तक इसके बाद फिर बदलेगा हु? मतलब अभी चार साढ़े चार के अंतर है इसके बाद साढ़े तीन घंटे अंतर होगा तो तुम लोग सात बजे मेरे लिए सारे तीन हु? तीन सर्टी ह ओके okay. तक बनते बनते जी हम लोग आपको ना इंडियन टाइम का ना डिजिटल वॉच भेज देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर सब प्रॉपर मेरे, मेरे पास मतलब ए, पूरा दुनिया का टाइम तो है मेरे पास कंप्यूटर में ए, तो हिंदी में सब कुछ है हा? तो मैं मुझे मालूम है क्या हमारा टाइम है क्या न्यू दिल्ली टाइम है, है क्या टाइम है क्या पेरिस टाइम है क्या लंदन टाइम है क्या होंगकोंग टाइम है सब कुछ मालूम है लेकिन टाइम तो ठीक से धारण करना चाहिए हा? नहीं तो बनते हमने अभी जो स्टार्ट किया था तब तब को किया था तब आप नहीं थे वहां पे क्योंकि भविष्य हम, हमने ये टाइम का रचना मुसीबत नहीं होना चाहिए इस ढंग से ही हम ही करेंगे तो अभी आज हम शांति निर्मोचन सूत्रा हम्म प्रकार फर्स्ट चैप्टर और उम्मीद है कि हम भी दूसरा चैप्टर करेंगे फर्स्ट चैप्टर मतलब प्रथम प्रकार जो है पांचवा प्रकरण जो है नाम तथागत विहार हम्म सही बात याद है हम्म तो तथागत विहार क्या है क्योंकि तथागत विहार समझने के लिए बोधिसत्व मार्ग और बोधिसत्व मतलब ए, पारमी अभ्यास करना चाहिए और जो पारमी अभ्यास जो है मैंने पहले कहा बुद्ध धर्म में तीन प्रकार का बुद्ध होता है श्रावक का बुधा मतलब बुधा भी लेकिन खास अराहन है यह भी तथा यह भी तेरवा धर्म में भी ऐसा प्रकाशन होता है इसके बाद प्रत्येक का बुधा होता है हु? और ए, बोधिसत व बुधा बोधिसत व बुधा मतलब संबोधि प्राप्त करने वाला जो बुधा है ये मतलब ज्यादातर महायान ए, परंपरा में ये अंतिम बोधि है हम्म पदमा सूत्र है यह महायान धर्म में सब, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र एक, एक है का है सदर्म पुंदरी का सूत्र के अनुसारिका सूत्र सूत्र के अनुसार सदर्म पुंदरी का सूत्र तो तो हो सकता है कि ऐसा विद्वान लोग सोचता है कि ये प्रथम महत्वपूर्ण महायान सूत्र है तो ये इस सूत्र के अनुसार अंतिम बोधि सिर्फ एक है ये अंतिम बोधि मतलब ये भी इधर प्रथागत विहार है ये संपूर्ण विशुद्ध विहार है ज्ञानकाय विहार है तो प्रथागत विहार ये ज्ञानकाया व्यूहा है हु? ज्ञान काय व्यूह संपूर्ण है क्योंकि ज्ञान काय व्यूह में न केवल पुद्गल उदात्म संपूर्ण ज्ञान होता है लेकिन महायान के अनुसार भी संपूर्ण धर्म अनात्मा ज्ञान होता है इस महायान के अनुसार ए, राहत के पास धर्म शून्यता धर्म अनात्मता विद्या है लेकिन संपूर्ण नहीं है तथागत विहार प्राप्त करने के लिए लेकिन ये अप्राप्या है क्योंकि इसमें कोई असल हाँ, स्वभाव नहीं है असल धर्म नहीं है जो तथागत विहार में धर्म होता है ये सिर्फ शून्य धर्म है ए, ए, मतलब अभिधर्म के अनुसार अभिधर्म सर्वास्टिवाद अनु अभिधर्म मतलब संस्कृत अभिधान पाली अभिधर्म के अनुसार हम्म ये जो धर्म है जो असल धर्म है चित चेतिक हाँ? रूप ये असल धर्म के पास स्वभाव है हाँ? जैसे पतवी हाँ? है पृथ्वी स्वभाव कखलता है हम्म और वेदना जो स्वभाव धर्म अनुभाव है हम्म ये यद्यपि ये लक्षण बराबर बदल जाता है ये स्वभाव नहीं बदल जाता है हु? महायान धर्म के अनुसार स्वभाव सिर्फ एक होता है ये निस्वभाव ये असल निस्वभाव ये भी तथागत विहार है ये भी आ, आ, आ, मतलब आ, जो जैसे दमपदा के अनुसार आ, असल राहत असल बुद्धा का विहार ये अनो, अनोक अनोखा है कोई विहार नहीं है हु? मतलब लोक में कोई विहार नहीं है ये आ, लोक में कोई शुद्ध विहार नहीं हो सकता है शुद्ध विहार सिर्फ संपूर्ण विहार संपूर्ण विशुद्धि विहार सिर्फ अनुतर सम्यक संबोधि में होता है और अनुतर सम्यक संबोधि में जो तथागत विहार जो है जो असल में कोई विहार नहीं है क्योंकि असल चित में कोई विहार नहीं है ये विहार है, और ज्ञान विहार जो है ये भी संपूर्ण चित विशुद्ध विहार है हु? मतलब जो जो है उनके पास है, सिर्फ संपूर्ण ढंग से ये क्लेश आवरण का जो आवरण जो है तो संपूर्ण विधि से हटा दिया लेकिन गेय आवरण बुद्धि प्राप्ति के लिए अनु अनुतर बोधि प्राप्त करने के लिए दो आवरण हटाना चाहिए न केवल क्लेशन लेकिन आवरण भी उगने या आवर मतलब यदि हम मानते हैं कि ये चित्त और चेतसिक और रूप ए, और निर्वाण असल स्वभाव के पास हु? तो यह हम संपूर्ण से मतलब दगमा निस्वभावता हम नहीं समझ गया इसलिए अगहत के पास अग अगहत अर, मतलब जो क्लेश है और क्लेश के आधार जो चित का आवरण जो है ये सब हटा दिया लेकिन आवरण और संपूर्ण ढंग से नहीं हटा दिया जब तक हम नहीं समझ लेंगे कि जो सत्या विशेषण विशेषण से, विशेशन से आधार प्रतिष्ठित है, है, ये सिर्फ उपाया है। अंतिम सत्य एक ही है, ये एक ही सत्य महायान में तथता और शून्यता तो शून्यता समझने के द्वारा हम भी संपूर्ण ढंग से आवरण हटा देंगे और आवागन हटाने के बाद हम भी न केवल क्लेश हटा देंगे लेकिन भी वासना के पास वासना है वासना मतलब आदत इसलिए विविधत के पास विविध आदत भी है जैसे मऊदगढ़िया का आदत दूसरा है शाही का आदत दूसरा है आ, आ, एक आ, दि, दि, दि, दि, ये भी धर्म में बहुत अच्छा प्रकाशन होता है हम की जैसे एक अराहत बहुत बार गायी था इसलिए बराबर मतलब मस्तक्ष मस्तक्षा न करता है, लेकिन यह कोई मतलब क्लेश नहीं है क्लेश के वजह से नहीं है सिर्फ आदत है हुँ? जैसे भी मऊद का शरीर नील रंग का है क्योंकि पाहले कोई पाप के लिए बहुत बार नारक में उत्पन्न होता था इसलिए उनका शरीर नील रंग का है तो ऐसा विविधा अंतर होता है राहत बीच में लेकिन बुधा जो है ये भी सदर मिक में लिखा हुआ है ये बुद्ध सिर्फ एक ही है कोई फर्क नहीं होता हम्म कोई दूसरा जाति में उत्पन्न हुआ लेकिन असल में ये असल बुद्धा नहीं है असल बुधा महायान में ये धर्मकाय काय है धर्म काय मतलब भी तथा शून्यता धर्मस्थिति धर्म धातु धर्मता हुँ? बहुत है धर्मता के का असल बुधा महायान के अनुसार ये तथा है धर्मता है हु? और धर्मता समझने के लिए एक ही सत्या समझने के लिए जो सत्या होता है हुँ? चार सत्या ए, और विविध प्रकार चित सत्या और चेतिक सत्य रूप सत्या जो अभिदार में प्रकाशित होता है ये सिर्फ उपाय है अंतिम दर्ग में सिर्फ एक सत्या होता है हु? तो एक सत्य में मतलब तथागत विहार में संपूर्ण ज्ञान काय में संपूर्ण ज्ञान काय व्यूह में संपूर्ण ज्ञान काय ये भी महायान धर्म में ये भी मतलब विशुद्धी भूमि प्योरलैंड तो बुधा तथागत का वि, विहार जो है यह प्योरलैंड है शुद्ध भूमि है शुद्ध भूमि ये संपूर्ण चित विशुद्धि भी है संपूर्ण शुद्ध विशुद्धि जो है न केवल क्लेशा इसमें नहीं है लेकिन आदत भी नहीं है क्योंकि धर्मता में कोई आदत कोई हैबिट कोई वासाना चित का मतलब दिशा डायरेक्शन नहीं है क्योंकि संपूर्ण विशुद्ध चित में यह चित निर्विकल्प है विकल्प से अधीन नहीं है और महायान धर्म के अनुसार जो आत्मा आत्मिया जो विकल्प जो होता है ये अराहत के पास भी नहीं है और जो मनाप अमनाप न मनाप न अमनाप ऐसा विहार भी अराहत के पास नहीं है लेकिन के पास भी कोई स्वभाव संपूर्ण चित्त में कोई स्वभाव नहीं होता हम्म लेकिन जो भी स्वभाव है ये जैसे दर्शन में जैसा दर्पण में देखा जाता है so, बुधा मन जो है संपूर्ण विशुद्ध मन जो है ये दर्पण के द्वारा सब धर्म को देखा दिखाता है लेकिन जैसे दर्पण में कोई असल विहार नहीं होता है में, हुँ? मतलब अनुतर सम्यक संबोधि में भी कोई विहार नहीं होता लेकिन जो हम ए... सत्वा, के विहार जो है ये जैसा दर्पण में देख सकता है हुँ? तो इसलिए जो अंतर होता है ये भी मन दर्पण में असल अंतर नहीं है और जो एकी है भी असल एकी नहीं है ये क्योंकि दर्पण में हुँ? एकी भाव और दूसरा भाव तो नहीं होता है सिर्फ ये उपाय है एका सत्य मतलब शून्यता सत्य तथाता सत्या समझने के लिए हा? और तथाता सत्या में और शून्यता सत्या में असल अंतर नहीं होता है जो अंतर प्रत्यय समुत्पात से उत्पन्न होता है यह असल अंतर नहीं है इसलिए ये शून्यता मतलब कि जो धर्म होता है सांस्कृतिक धर्म और असंस्कृत धर्म यह सिर्फ उपाय है लेकिन दर्पण में कोई असल संस्कृत धर्म असल असंस्कृत धर्म नहीं होता है क्योंकि सब जो धर्म होता है योगाचार के अनुसार ये सिर्फ ए, मन बीजा से उत्पन्न होता है जो अंतर है जो समता है ये सिर्फ मन बीज से उत्पन्न होता है और ये सिर्फ हुँ? प्राग्ञ परमिता द्वारा हम समझ लेंगे प्राग्ञ परमिता द्वारा प्राग्ञ परमिता मतलब उत्तम प्रज्ञा ये बोधिशत्व मार्ग उपाय है और इस उपाय पर भी महा भावना कहता है इसलिए अंत में भी देख रहा है कि संसार और निर्वाण में और जो अपेक्षित धर्म है संसार निर्वाण से अपेक्षित है यदि समसार नहीं है तो निर्वाण भी नहीं हो सकता यदि निर्वाण नहीं है तो संसार भी नहीं हो सकता यदि असल खराब और अच्छा है तो हम कभी भी बोधि नहीं प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि बोधि परमार्थु देखने से असल अंतर नहीं होता है सिर्फ प्रतीत समुत् जो धर्म प्रतीत समुत्पात के द्वारा जो धर्म उत्पन्न होता है ये स्वभाव धर्म नहीं हो सकता हुँ? और अस्वभावता ये सब धर्म का अनात्मता जब तक हम शून्यता नहीं समझ लेंगे तो हम भी सब धर्म सब धर्म का शून्यता नहीं समझ सकते हैं तो हम भी प्राग्ञ परमिता उत्तम प्रज्ञा ज्ञान काया जो तथागत विहार है हम भी नहीं समझ लेंगे हम? तो बोधि सत्व न केवल आत्मा आत्मीय और मनाप अमनाप न मनाप न नम, अमनाप तीक्स समझना उसको चाहिए लेकिन भी अस्वभावता समझना चाहिए ए, कि असल अंतर्ग दुनिया में नहीं होता और असल एक भाव भी दुनिया में नहीं होता और जो धर्म होता है ये मनोमाया है, मनो है मन में मन से उत्पन्न होता है और जो धर्म मन से उत्पन्न होता है मतलब ये मन बीच से उत्पन्न होता है तो मन बीच से मतलब आलाया से आलाया ये मन जो इस दुनिया में इस लोक में विहार पास है लेकिन असल मन को इस दुनिया में कोई विहार नहीं है इसलिए सब लोक के लिए उपयोगी कर सकता है कोई अंतर नहीं करता है इसलिए खराब लोग के लिए भी उपयोगी है अच्छा लोग के लिए भी उपयोगी है सिर्फ एक ही सत्या उत्तम सत्या का मार्ग दिखा जाता है इसलिए जो निमित है और जो आलंबन है हम्म जो चित्र है क्योंकि हमारा मन उत्पन्न होता है क्योंकि कुछ चित्रा, कुछ निमित कुछ आलंबन इसमें होता है यदि आलंबन नहीं है तो चित्र उत्पन्न नहीं होता हम्म तो यो जो निमित है योग के अनुसार ये सिर्फ प्राज्ञाप्ति है ये सिर्फ नामा है और प्रज्ञप्ति नाम के द्वारा हम उत्तम उत्तम चित धार्मित नहीं समझ लेंगे हम्म विकल्प द्वारा हम उत्तम धार्म नहीं समझ लेंगे सिर्फ अविकल्प द्वारा हम उत्तम धार्म समझ सकते हैं हम्म तो इसलिए न केवल निर्वाण अस्वभाव है लेकिन संसार भी महायान मत में भी अस्वभाव है तो अस्वभावता जरूरी है समवर्ती समझने के लिए और बुधा धर्म के जो खास लक्षण जो है यदि हम समसार नहीं समझ लेंगे हम भी निर्वाण नहीं समझ सकते हैं यह नियम है हुँ? और जो हम समसार समझते हैं यह निमित्त के द्वारा आलम्बन के द्वारा हम्म यदि आलम्बन नहीं है यदि निमित्त नहीं है यदि चित में कोई चित्रा नहीं है तो हम संसार में क्या समझ लेंगे हुँ? लेकिन ये निर्वाण ये अनिमित है शून्य है अप्रनिधि है इसलिए यह संसार भी अनिमित है शून्य है और अप्रनिधि है क्योंकि जो अंतर होता है असल अंतर सिर्फ में होता है निर्वाण में नहीं होता तो निर्वाण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए ये मतलब महायान मत के अनुसार ये भी न केवल सा अशेषा निर्वाण होता है जैसे अगहात हम्म आशराफ खत्म करता है हुँ? तो ए, उनके पास ए, चित बिना आश्राया आशावा मतलब बिना अशुद्ध धर्म होता है यह तो है लेकिन फिर भी ये अगहत मतलब संसार और निर्वाण के अंतरूप में निर्वाण एक ही नहीं है दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि निर्वाण कभी भी उत्पन्न नहीं होता है संस्कृत नहीं होता है इसलिए निर्वाण मतलब प्राकृति निर्वाण है बराबर होता है चित में। लेकिन हम अविद्या की वजह से नहीं देखते हैं कि हमारा चित का आदर निर्वाण है यदि निर्वाण नहीं है यदि दर्मता नहीं है यदि शून्यता नहीं है तो असल में कोई धर्म नहीं उत्पन्न हो सकता क्योंकि अविद्या के वजह से उत जो धर्म उत्पन्न हुआ ये असल में उत्पन्न नहीं है ये महायान मत है उत्पन्न तो है लेकिन संवृत्ति में लेकिन परमार्थ कौन देखने से ये असल चित में में तो सुनिया है जो समुपात के द्वारा उत्पन्न है, उत्पन तो है लेकिन सिर्फ ए, ए, मतलब ए, हमको अवकाश नहीं देता है कि ए, हमारा चित्त प्राकृतिक ही निर्वाण है हमारा चित्त निर्वाण से निर्वाण से कोई अंतर नहीं होता सिर्फ अविद्या के अनुसार अंतर होता है तो अविद्या के अनुसार अविद्या ये प्रत... अविद्या समझने के लिए हम प्रतीत समुत्पात समझ लेंगे अविद्या नहीं समझने से हम भी प्रतीत समुत्पात नहीं समझ लेंगे तो अविद्या असल धर्म नहीं हो सकता यदि अविद्या असल धर्म है तो हम कभी भी संसार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अविद्या असल दर्म नहीं है इसलिए हम ए, मतलब समसार, ए, चोर, चोरेंगे, हमार, हमारे पास ऐसा अवकाश संसार हम्म से ऊपर मतलब संस्कृति से से ऊपर ऊपर जाना, जाना, असल में धर्म मतलब भी अंतर, संसार और अंतर, संसार और निर्वाण अंतर्गत जो अंतर है से ऊपर होना और यह सिर्फ शून्यता तथ्यता के द्वारा संभव है यदि हम तथाता नहीं समझ लेंगे हु? तो हमारे पास योगाचार के अनुसार हु? योग में हु? भावना में कोई स्थिर आधार नहीं होता जो धर्म स्वभाव धर्म जो होता है असल में योगाचार के अनुसार सिर्फ नामा है सिर्फ प्रज्ञाप्ति है और प्राज्ञप्ति नामा हुँ? असल धर्म नहीं है हु? तो यदि हमारे पास इस आधारा है आधार है तो हम ए, मतलब प्राज्ञा परमिता हु? भावना कर सकते हैं। प्राग्ञा परमिता भावना मतलब जो धर्म उत्पन्न होता है हमारा छित में ये स्वभाव धर्म नहीं हो सकता हम्म? तो ये इस आधार पर हम आलम्बन पर छ का आदान करते हैं छित लगाते हैं हम्म तो जो, जो भी आलम्बन जिस पर हम छित लगाते हैं इन उनके पास कोई स्वभाव नहीं है स्वभाव सिर्फ संसार में होता है निर्वाण में नहीं होता ये है तो जब हम ये दिया समझ लेंगे तो हम भी समझ लेंगे कि हमारा मन जैसे आदर्श जैसे दर्पण है और जो आलम्बन इसमें उत्पन्न होता है ये सिर्फ विज्ञप्ति है हु? ये सिर्फ है सिर्फ मन कभी भी नहीं छोड़ सकता है ये सिर्फ मन का आकार है यदि हम ये समझ लेंगे तो समाधि है अद्वैत समाधि है हुँ? तो चित चित पार, चित लगाने से और शून्य चित समझने से तो चित में आलोक उत्पन्न होता है जैसे इसलिए जो जान जो मैं हम अभ्यास करते हैं ये सिर्फ उपाय है संपूर्ण समझने के लिए मतलब शूनिया चित समझने के लिए तो आसान समाधि का आधार मतलब शूनिया चित है यह शांति निर्मोचन सूत्र में प्रकाशित है यदि हमारा चित ए, अनिमित समाधि आलोक पास है तब हमारा चित आश्रय या परिवर्तन करता है मतलब विज्ञान से विज्ञान मतलब ए, विश्लेषण ज्ञान ज्ञान सा विकल्प से ज्ञान ज्ञान होगा है विज्ञान से ऊपर है विज्ञान मतलब विश्लेषण करना यह एक ही है यह दूसरा है हु? ये इससे संपूर्ण बोधि नहीं हो सकता इसलिए जो हम मानते हैं जो निमित असल है जब तक हम मनाएंगे, तो हम शून्यता नहीं समझ लेंगे तथा ता नहीं समझ लेंगे तथागत विहार नहीं समझ लेंगे क्योंकि स्वभाव सिर्फ नाम है सिर्फ प्रज्ञप्ति है और जो असल विशेषा जो असल अलग अलग धर्म होता है ये असल अंतर सिर्फ स्वभाव स्वभाव पर स्थापित है यदि स्वभाव नहीं है और महायान मन यही है किसी धर्म में कोई स्वभाव नहीं हो सकता निर्वाण में भी कोई स्वभाव नहीं हो सकता संसार में भी नहीं हो स्व स्वभाव हो सकता तो निस्वभावता ये संसार और निर्वाण में एक ही है तो ये असल हमारा अनुभव का स्वभाव यही है शून्यता था, था। तो ये ऐसा भावना करने से ये महायान में मतलब ए, चार स्मृति उपस्थान बहुत जरूरी है ये आदर है लेकिन ये सिर्फ उपाय है शून्यता समझने के लिए क्योंकि कायम कोई स्वभाव नहीं है वेदना में भी कोई स्वभाव नहीं है चित्त में भी कोई स्वभाव नहीं है धर्म में भी कोई स्वभाव नहीं है यह महायान के अनुसार हुं? यह असल स्मृति है ये असल स्मृति करने से यह मार्ग विकास होता है पहले मतलब हमको यह पुणिया संभार सं पुणिया संभार मार्ग इसके बाद प्रयोग मार्ग इसके बाद दर्शन मार्ग हुँ? इसके बाद भावना मार्ग इसके बाद निष्ठा मार्ग पांच मार्ग होता है हु? तो पांच मार्ग ये तेरहवात में है सांस्कृतिक परंपरा में है एक ही है हु? लेकिन प्रकाशन तो दूसरा होता है पुणिया संभार मतलब ए, क्या पुण्य संभार मतलब कि हम पुण्य और ज्ञान संभार करते हैं तो पुण्य संभार ये महायान में प्राज्ञा परमिता पर प्राग्ञ परमिता आधार पर स्थापित है यदि प्राग्ञा परमित आधार नहीं है तो भी पुणिया संभार संपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि असल ना उदला का पुणिया है लेकिन परमार्थ के पास ये वज्रा छेदी का सूत्रा हो बहुत महायान सूत्रा ऐसा प्रकाशन देता है कि असल में यह अंतिम गुण उत्तम गुण ये, गुन, गुन, ये ए, परमार्थ के पास के पास असल गुण नहीं हो सकता यदि हम इस ढंग से भावना करता है तो महायान मतलब साधक के अनुसार ये मार्ग भी ए, सरल होता है यदि हम सोचते हैं कि पुद्गल के पास असल गुण है तो यह भी पुण्य संभाग मार्ग भी मुश्किल होता है यदि हम समझ लेंगे कि पग देखने से जो भी असल पुण्य है ये धर्मता के पास पुद्गल के पास असल गुनिया नहीं है असल गुना नहीं है हम्म तो ए, हमारे लिए ये मार्ग सरल होगा हम्म क्योंकि ए, हम पर की भावना करते हैं और भगमार्थ लक्षण के पास कोई इसमें कोई असल लक्षण नहीं हो सकता इसमें कोई असल विज्ञप्ति नहीं हो सकता हम्म का स्वभाव ये शून्यता है तो प्रथम प्रकार में तथागत विहार में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूंगा इसलिए जो गुण होता है श्रावक का गुण बोधि गुण ये सब मतलब असल में तथागत विहार गुण है बुधा के पास विशेष गुण होता है जो श्रावक के पास नहीं है जो बोधिसत्व के भी पास नहीं है ये, ये अद्वया ज्ञान प्राप्ति मतलब अद्वय ज्ञान अप्राप्य है लेकिन हम भाषा इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम प्राप्ति ये नाम इस्तेमाल करते हैं यद्यपि तथागत विहार अप्राप्य है प्राप्ति करने के लिए हमको अध्वय ज्ञान संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए ये बुधा गुण का विशेष बुधा संपूर्ण ज्ञान इस अद्वैता परंपरा के अनुसार प्राप्ति किया इसलिए असल बुधा ये मतलब धर्मता धर्मता मतलब धर्म कोई दूसरा काय नहीं है दूसरा धर्मता नहीं है धर्मता एक ही है ये भी में ये बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित होता है बुधा के पास कोई आयु नहीं है बुधा के पास कोई विहार नहीं है बुधा के पास जो विहार है ये इसमें कोई असल प्राप्ति नहीं हो सकता ये इसलिए ये नित्या विहार है सो so, बुधा विशेष गुण जो है ये जो भी मिथ्या शिक्षा जो है बुधा धर्म में और ए, मतलब दूसरा धर्म जो होता है उसका संपूर्ण जाया होता है कोई मिथ्या शिक्षा नहीं हो सकता बुधा विशेषा विहार में बुधा विशेषा गुण में हुँ? जो अष्टलौक धर्म से कोई साथ चाइनीज परंपरा में अष्टलौक धर्म को हाँ, जैसा यशा आयशा हाँ, और और निंदा हाँ, इससे कोई स्पर्श नहीं होता इसलिए बुधा के पास तीन स्मृति उपस्थान है हुँ? लोग धर्म से कोई स्पर्श नहीं होता प्रभावित नहीं होता इसलिए उनका विहार अविकल्प है हम अचिंत्या है हम सामान्य सामान्य चित के द्वारा सामान्य या मन के द्वारा हम कभी भी नहीं समझ लेंगे हमको ए, मतलब सिर्फ ए, सिद सिद दर्शन ज्ञान से हु? हम समझ सकते हैं सिद दर्शन ज्ञान के द्वारा हम पांच मार्ग के भावना करके पुण्या संभार प्रयोग मार्ग दर्शन मार्ग भावना मार्ग और निष्ठा मार्ग अंतिम मार्ग हम अनुभव कर सकते हैं ये विश्लेषण करने से ये सिर्फ उपाय है लेकिन इसमें शुरू से हम प्राग परमिता आदर पर दिख रहा है धर्म दूसरा और एक ही जो है ये सिर्फ उपाय है समझने के लिए कि असल में धर्म का स्वभाव ये अस्वभावता है लेकिन जो भी अंतर है ये का अंतर नहीं हो सकता जो एक ही है भी दीर्घ काल एक ही नहीं हो सकता जो प्रतीत उत्पन्न धर्म जो होता है ये गा भग बदल जाता है और धर्मता नहीं बदल सकता यदि बुध धर्मता को उपदेश देता है और बुध नई धर्मता को उपदेश देता है धर्मता ये तेरवाद धर्म में भी होता है धर्मता ये एक ही है और तीन काल में वर्तमान काल भविष्य काल में और सब भगा एक ही है और ये निष्प्रपंच है जो हम असल अंतर करते हैं और असर दूसरा है असर एक ही है ये सप का धर्म है और जो धर्मता जो है ये निष्प धर्म होता है हुँ? और धर्म काया धर्मता प्रथता ये निष्प धर्म है हम ए, सिर्फ ए, परमार्थ धर्म चक्षु के द्वारा हुँ? देख सकते हैं तो इसलिए ये अगन धर्म है हु? इस धर्म में कोई जगड़ा नहीं हो सकता लेकिन जो एक है जो अंतर है इस पर बहुत जगड़ा होता है इसलिए इतना इतिहासिक कौन देखने से बुद्धा परंपरा में ये ए, ए, ए, बीस से ऊपर संप्रदाय होता है भी ए, सिर्फ एक संप्रदाय है के और भी बहुत दूसरा संप्रदाय होता है कितना चेता सिख कितना चित कितना रूप है? और संस्कृत धर्म और अलग अलग धर्म होता है चित्र विप्रयुक्ता संस्कार हु? और ए, ये असंस्कृत धर्म में सिर्फ एक है ये निर्वाण और सांस्कृतिक परम्परा में अलग अलग तीन और छर्म होता है हु? ये सब सिर्फ उपाय है एकी धार्म प्राप्त करने के लिए एकी सत्य प्राप्त करने के लिए जो अविकल्प ज्ञान से अभिकल ज्ञान आधार पर स्थापित है अभिकल्प ज्ञान ये अद्वैत अद्वैत ज्ञान ज्ञान ये ए, भावना आधार है ऐसा समझना चाहिए हु? तो ए, जो शांति निर्मोचन सूत्र जो है ये जयसवात में भी ए, अभिदर्म सूत्र होता है ये तेगवाद के अनुसार और भी सर्वास्तीवाद के अनुसार ये नीतार्थ सूत्र जो है ये अभिदर्म है अभिदर्म नीतार्थ प्रकाशन करता है और जो सूत्र है ये नैयागत सूत्र है तो आगत अद्वैत में अलग अलग है नीता सूत्रा मतलब ये अद्वैत धर्म का प्रकाशन करता है वाद अभिधर्म सर्वास्तवाद अभिधर्म ये अभिधर्म मतलब विशेष धर्म का प्रकाशन करता है नाम कितना नामा है कितना रूपा है लेकिन महायान अभिधर्म नाम रूप जो भी विविध धर्म होता है ये सब हुँ? परमार्थ को देखने से ये कोई असल हु? अंतर नहीं होता ये जो भी अंतर होता है ये सिर्फ उपाय है जो उपाय है ये सिर्फ संवृत्ति धर्म हो सकता परमार्थ धारण नहीं हो सकता तो अभी हम ये प्रथम प्रकारन थोड़ा सा प्रकाश प्रकाशन किया हु? इसमें अभी मैं विस्ता, विस्तारता नहीं बता दूंगा ये श्राव का के, के पास कितना खास गुण होता है बोधिस के पास दास खास गुण होता है हु? लेकिन ए, जो बुद्धा के पास जो गुण है ये संपूर्ण ज्ञान काय आदर पर होता है मतलब संपूर्ण चित विशुद्धि आदर पग होता है ए, ये संपूर्ण चित विशुद्धि संपूर्ण ज्ञान काय हु? सब जगत में होता है सर, सब सब धर्म में होता है क्योंकि तथता और शून्यता सब जगत में सब नाम में सब रूप में प्रतिष्ठित है जो सत्व में धर्मता प्रतिष्ठित है उसको धर्म कहता है जो बाह्य और अंतर धर्म जो शून्यता प्रतिष्ठित है उसको धर्मता कहता है धर्मता रूप में भी है नाम में भी है हुँ? लेकिन ये जो प्राकृतिक निर्वाण जो असल निर्वाण जो है ये सिर्फ मन में है उसको कहता है महायान परंपरा के अनुसार ये सपवा सब सप सब प्राणी के पास ये तथागत गर्भ है बुधा नेचर बुधा स्वभाव होता है ये बुधा स्वभाव अविद्या की वजह से नहीं प्रकाशित है हमको ये अद्वैत भावना करना चाहिए ये समझने के लिए कि ये धर्मता सब चीज में उपस्थित है धर्मता के अलावा कुछ चीज नहीं हो सकता तो जो संवृत्ति है हम परीक्षा के द्वारा फिर दूसरा ढंग से समझ सकते हैं लेकिन जो परमार्थ धर्म जो है उसका कोई परीक्षा नहीं हो सकता हम सिर्फ दर्शन समाधि में समझ समझ सकते हैं इसलिए जो परमार्द है ये अद्वैत अद्वया धर्मता है ये अचिंत्या है हम सोचने के द्वारा हम कभी भी नहीं समझ लेंगे हु? क्योंकि हमारा सोच सोचने में जो धर्म होता है नियत होता है स्थिर स्ति, होता है लेकिन असल में इस दुनिया में जैसे संसार में स्थिर सिर्फ नाम है सिर्फ प्रज्ञाप्ति है तो हम मानते हैं बुद्धा धर्म मानते हैं हम प्रतीत या मानते हैं यद्यपि प्रतीत या समुत् जो भी धर्म होता है ये उत्पन्न होता है लेकिन है तो प्रत्याया जो धर्म उत्पन्न है तथा होता है ये उनके पास कोई स्वभाव नहीं है इसलिए अचिंतिया है जो चिंतिया है जो हम सोच सकते हैं जो स्थिर धर्म है ये सिर्फ नाम है सिर्फ प्रज्ञप्ति है तो तेरे तेरेवात में भी एक ही चीज है ये न केवल निर्वाण अनिमित है अविक्याप्त है अभी तर्क है हुँ? लेकिन संसार भी असल संसार भी अनिमित है अविक्याप्त है अभितर्क है तो ये हम पांच योग मार्ग के द्वारा हम्म प्रयोग प्रयोग मतलब अधिमुक्ति और दर्शना धर्म विश्लेषण धर्म मतलब विपसन करने से हम्म दर्शन मतलब निर्वाण जो जो निर्वाण जो है जो हम विपन द्वारा साक्षी करेंगे हु? ये इसमें संसार से असल अंतर होता है लेकिन यदि अद्वैत धर्म के द्वारा हम उत्तम निर्वाण प्राकृतिक प्रकृति निर्वाण समझ लेंगे और प्राकृतिक निर्वाण समझना के लिए जो भावना होता है ये जो ये बहुत महत्वपूर्ण समझने के लिए जो धर्म चित्र में उत्पन्न होता है इसमें कोई असल विहार इस दुनिया में इस संसार में उसके पास नहीं है लेकिन ये सिर्फ भातीत समुत्पात के द्वारा उत्पन्न है जो भातीत समुत्पात के द्वारा धर्म उत्पन्न होता है ये सिर्फ उपाय है लेकिन असल मतलब नित्या जो नहीं, कभी भी नहीं बदल जाता है जिसके पास असल स्वभाव है ऐसा धर्म सिर्फ शून्यता के आधार पर सकता है शून्यता के आधार पर कोई धर्म असल नहीं उत्पन्न होता है लेकिन ये संपत्ति में तो उत्पन्न होता है न परमार्थ में तो हम शुरू किया ये द्वितीय दुद्द दूसरा प्रकार जो है ये परमार्थ लक्षण तो हम थोड़ा सा शुरू किए तो अगले बार हम ठीक से प्रकाशन देंगे और समझ लेंगे कि परमार्थ में कोई असल लक्षण नहीं होता है ये द्वितीय प्रकार के आर्थ है तो आज मैं काफी समय बात करता था तो अभी हम पुण्य परिणाम करेंगे हम्म उम्मीद है कि ये उपयोगी है ये अद्वैत दाम बहुत उपयोगी है यदि हम ठीक से समझ लेंगे यदि हम ठीक से नहीं समझ लेंगे तो ये भी बहुत बड़ा हमारा भावना में निवारण भी हो सकता है इसलिए अः कहता है यदि हम ठीक से शून्यता नहीं समझ लेंगे तो ये सबसे खतरनाक धर्म हो सकता है मतलब उच्छेद लेकिन ये अद्वैत धर्म उचेद नहीं है तो ये समझने के लिए ये शांति निर्मोचन सूत्र बहुत उपयोगी हैं तो अगले बार हम और बता देंगे और ये भी नहीं समझना चाहिए कि अद्वैत धर्म खिलाफ है और दूसरा है ये कौन देखने से ये भी तेरेवाद बहुत स्पष्ट होगा और हम भी तेरेवाद में भावना बहुत सरल करेंगे यदि नहीं तो हम समझ लेंगे जो दुनिया में जो अंतर होता है ये असल अंतर है तो हम कभी भी ये हमारा द्वेष लोभ और अविद्या से संपूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे संभताम पुण्य संपदम सभ्य देवा अनुमोदन्तु शुभ संपत्ति सिदिया एकता वत श्रमे ही संभता पुण्य संपद भूता <coughs> सिदिया। एता वता सिदियांधिया आका सत्ता चबुमठ महिदिता लोकसन आका सत्ता चबुमठ देवा नाग महिदी का ोद आका सत्ता चबुमठ देव नाग देवो कांगो वसत काल संपत्ति हो तोी लोको राजमी साधु साधु साधु ओके तो प्रीति कृपया आप मुझे भेज दीजिए जो रिकॉर्डिंग जो है हुँ? ओके तो अगले बार सही टाइम में ये तैयारी करना चाहिए हम्म बराबर में पंद्रह मिनट और कम से कम दस मिनट पहले मैं इनको खुलता हूँ हु? यदि कोई नहीं है बा... तो मैं ये... बनते बनते हम आपको ना ना कॉल करेंगे जब आ, सब आ जाएंगे ना, तो आप ज्वाइन करना तो कृपया समझ लीजिए अगले हफ्ते मैं मैं ताइवान में हूँ ओके, ओके। ताइवान में मैं क्या प्रोग्राम होगा और क्या क्या करना है मुझे अभी तक मालूम नहीं है तो मैं, तो अगले हफ्ते हम कार्यक्रम ये कार्य करेंगे हुँ? और दो हफ्ते के बाद इससे पहले हम संपर्क करके तो हम टाइम निश्चय करेंगे जिससे मेरे लिए भी थोड़ा सुविधा होगा ओके तो चलेगा चलेगा कोई बात नहीं तो तुम के लिए सात बजे ठीक नहीं है तो पांच बजे का कर करेंगे और चार बजे जिससे मेरे लिए भी ज्यादा देर नहीं होगा ओके ठीक है, है अभी आप लोग अभी आप लोग वहाँ कितन, कितना अगे? मतलब टाइम कितना बज गया आठ बजे आठ साढ़े आठ बजे एग्जैक्टली एट थर्टी साढ़े आठ बजे इधर चार बजे चार बजे हमारा टाइम है।, okay, तो है यूरोप का ताइवान, ताइवान, ता ताइवान, ताइवान तो ये यूरोप का था <laughs> तो ये हम भी था तो आगे है इसलिए टाइम देर है हा? पश्चिम तराफ ये पीछे है इसलिए टाइम आगे है हुँ? है ना हमारा चकर, चकर करता है है ना ओके okay, तो इंडियन फोर ओ क्लॉक होगा लेकिन अभी हम निश्चय नहीं करेंगे कोई दस दिन के बाद हम हाँ? संपर्क करके हाँ? चो मुझे चो मेल भेज दो और फोन करो हाँ? मैं ताइवान ताइवान में मैं ताइवान सिम कार्ड खरीद लूंगा तो हम भी जैसे ऐसा सुविधा जैसे व्हाट्सएप और दूसरा हाँ? हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए संपर्क में कोई दिक्कत नहीं होगा ओके यस यस दो दो तीन दिन के बाद में ताइवान मतलब सिम कार्ड इस्तेमाल करूंगा नहीं तो मेरे सिम खत्म होगी कर बहुत महंगा <laughs> है ओके <laughs> okay. ओके बनते थैंक यू थैंक यू वेरी सब much, लोग नमस्ते जी साथ. और उम्मीद है कि सब लोग स्वास्थ्य रहेंगे और ठीक से बुधाधर्म सीख लेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कोर्समेंट पग उजित करेंगे गंभीर धर्म समझने के लिए हु? धर्म समझना ये मुश्किल है हु? मैं करीब 50 वर्ष सीख रहा हूँ लेकिन और मतलब उद्देश्य से बहुत दूर हूँ <laughs> ये असल धर्म है इतना सरल नहीं है लेकिन अद्वैत धर्म धर्म सीखने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है और जो धर्म भी है ये दूसरा तीर प्राप्त करने के लिए करने ओके इसलिए धर्म असल धर्म है सिर्फ सिर्फ नाम, सिर्फ है, दूसरा चीज नहीं ये समझना, ये बहुत उपयोगी है मेरे लिए बहुत उपयोगी था उम्मीद है कि आप लोग के लिए भी उपयोगी होगा ओके। साधु साधु साधु थैंक यू थैंक यू भंत जी